شہزادی گلابی اور سونهرا پرندہ ایک وقت کی بات ہے ایک دور دراز کی بادشاہت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی اس کی خوبصورتی نایاب تھی کیونکہ اس کے لمبے لال بال تھے اور اسے گلاب بہت مقبول تھے اور اتنا کہ سب لوگ اسے شہزادی گلابی بلاتے تھے بادشاہت میں ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا کچھ بچے اس کے پاس گلابوں کے گچھے لے کر آئے ایک کا گچھا لال رنگ کا تھا एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक का बिले रंग का। शहजादी गुलाबी, आपको किसके गुलाब सबसे ज़्यादा पसंद आए? आह, मुझे दुनिया के हर किस्म के गुलाबों से मोहब्बत है मेरे अजीजों। और वो उन सब को गले लगाती है गुदगुदाते हो। सब बच्चे हंसने लगे। हर शाम सूरज डूबने के बाद शहजादी गुलाबी छज्जे प ओ आओ मेरे प्यारे परिंदे एक सुनहरा परिंदा उड़ते हुए आता पता नहीं कहां से और उसके कंधे पर बैठ जाता औरन ही शहजादी के बाल चमकने लगते तेज लाल रोशनी की तरह <laughs> ओ तुम सच में बहुत शरारती हो तुम मेरे बालों से खेलना चाहते हो जल्द ही वो परिंदा एक तिलस्मी गीत गाने लगा और इस गाने में शहजादी गुलाबी भी शिरकत करने लगी और बादशाहत में हर कोई सो जाता उन्हें मीठे-मीठे सपने आते अगले सूरज उगने तक आ, कितनी प्यारी आवाज थी शबा खैर मेरे अजीजों तुम्हें मीठे-मीठे आए और इस तरह कई साल गुजरते गए हर शाम शहजादी गुलाबी उस छोटे से परिंदे के साथ एक बहुत ही प और उन्हें अच्छे अच्छे ख्वाब आए सूरज निकलने तक जब तक कि एक दिन बहुत ही خوفناک हादसा हो गया एक जलील चुड़ैल को شہزادی गुलाबी का पता चला शहज़ादी फिर से गाती है और चुड़ैल उसके कान बनद कर देती है लाला मुझे नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी है زلیل چڑیل نے اسے بد دعا دینے کا فیصلہ کیا۔ ابرا کٹا ابرا گلاب کا رنگ پڑ جائے اور فورن ہی شہزادی غلابی کے بال کوئلی کی طرح کالے ہو گئے۔ آہ! اللہ! میرے بالوں کو کیا ہو گیا؟ پر مجھے اپنے لوگوں کے لیے گانا ہی ہوگا۔ انہیں میٹھے میٹھے خوابوں کے ساتھ نین میں سلانا ہوگا۔ لیکن اس شام بھی शहजादी गुलाबी अपने छज्जे पर गई और अपने हाथों से ताली बजाई। और जब उस सुनहरी परिंदा नामुदार हुआ, तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे। ओ, अब क्या करूं? परिंदा अपने में गीत गुनगुनाने लगा और शहजादी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। बादशाहत में हर कोई नींद में सो गया, पर उस रात उन्हे� यह क्या बहुत ही डरावना सपना था। हर तरफ अंधेरा ही था। और मैंने सब जगह सांप देखे। मैंने खواب में देखा कि मैं डूब गई हूँ। मैं तो अब सोने से भी बहुत डर रहा हूँ। अगले दिन गमगीन शहजादी ने उस परिंदे को बुलाया और अपनी फिक्र बताई और उससे इसके हल की गुजारिश की। मुझे बताओ सुनहरे प कुकुलाट के पानी में हुँ? काले बाल गुलाब के पानी में क्या तुम्हें लगता है इससे फायदा होगा शहजादी इस मशवरे के बारे में सोचने लगी और फिर वो उस पर चली उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी फिर उसने अपने बाल लाल गुलाब के पानी में धोए और फौरन ही वो लाल हो गए ओ ये तो फिर से लाल हो गए। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे परिंदे। उस शाम जब वो परिंदा उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों की सुनहरी लाल रोशनी एक बार फिर रात के आसमान में जगमगा उठी शाहजादी ने अपनी लोरी गाई और बाद शहर में हर कोई सो गया और उन्हें खूबसूरत खواب आने लगे सूरज निकलने तक। य कि उसकी बद्दुआ नाकाम कर दी गई है कि उसने दुबारा बद्दुआ देने का फैसला किया ओ, मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगी आबरा का डाब्रा सिंसाला बेम गुलाब का रंग भी पड़ जाए और शहजादी के बाल फिर से कोयले जैसे काले हो गए ओ नहीं अब फिर से नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है <laughs> لیکن इस بار اس چنین کے پورے بادشاہ کے سارے کھلے ہوئے گلاب توڑ دیئے وہ شہزادی کو سسکتے ہوئے دیکھتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے چلو دیکھتے ہیں اب تم میری بدوہ کیسے ناکام کروگی؟ ایک بار پھر مایوس شہزادی نے پرندے से پوچھا मुझे بتاؤ سنہرے پرندے मैं अपने لوگوں کے خوابوں کو کیسے پھر سے خوبصورت بنا سکتی ہوں और परिंदे ने पिछली बार की तरह वही जवाब दिया काले बाल गुलाब के पानी में पर पूरे बादशाहत में एक भी गुलाब नहीं बचा है काले बाल गुलाब के पानी में परिंदा चहचहाया और फिर से उड़ गया ओ मेहरबानी करके मत जाओ मुझे एक अदद हल मुहैया कराओ शहजादी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी पल एक खूबसूरत शहजादा जो शहजादी के छज्जे के नीचे रुका हुआ था उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें एक लाल बाल था वो झुका और उसने शहजादी के आंसू के ऊपर वो लाल बाल रख दिया और फिर एक मौजजा हुआ एक एक وہ لال بال لال غلاب میں تبدیل ہو گیا آہ یہ کارگر رہے گا شہزادی نے وہ غلاب لیا اور شہزادی کے پاس لے گیا یہ آپ کے لیے ہے خوبصورت شہزادی ایک غلاب یہ تمہیں کیسے ملا؟ اسے میں نے بنایا تمہاری آنسوں کے بوند اور لال بال سے خوش ہو کر اس نے وہ غلاب لیا اور اپنے دیئے और उसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली, फिर उसने अपने बाल उसमें डुबोए और बद्दुआ टल गई। हर कोई हैरानी से चौंक गया। ओ, ये तो बेहतरीन जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहां से मिला? अजीज बादशाह, जब शहजादी और मैं दोनों ही बच्चे थे, तब मैंने उसके सिर से ए और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था मेरे सिर से एक बाल को खींच कर यह सच है अब्बा हुजूर शहजादी ने इसकी तक्सीद की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला उसने इसे खोला दिखाने के लिए कि शहजादे के सिर का एक बाल उसके अंदर था हर कोई इस खबर से खुश था शहजादा और शहजादी गुलाबी का निकाह उसी दिन हो गया यह जानकर फिर से उसकी बददुआ तोड़ दी गई उस जलील चुड़ैल का गुस्सा और बुराई इतने फूल गए कि वो हजारों छोटे-छोटे टुकड़ों में फट गई नहीं आखिर में बादशाहत के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे और ऐसा होता रहा हर शाम शहजादी गुलाबी अपनी खूबसूरत लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे-मीठे ख्वाब देखें सूरज निकलने तक